महाभारत द्रोण पर्व द्वादशोध्याय दुर्योधन का वर मांगना और द्रोणाचार्य का युधिष्ठिर को अर्जुन की अनुपस्थिति में जीवित पकड़ लाने की प्रतिज्ञा करना संजय वाच हंतथे कथय श्यामी सर्व प्रत्यक्ष दर्शिवान यथाश न्याप द्रोण सूजित पाण्डुसृंजयी संजय ने कहा महाराज मैं बड़े दुख के साथ आपसे उन सब घटनाओं का वर्णन करूंगा द्रोणाचार्य किस प्रकार गिरे हैं और पांडवों तथा संजयों ने कैसे उनका वध किया है इन सब बातों को मैंने प्रत्यक्ष देखा था सेनापतित्वम संप्राप्य भारद्वाजो महारथ मध्य सर्वस्थ सैन्यस्य पुत्र ते वाक्यम अब्रवीत सेनापति का पद प्राप्त करके महारथी द्रोणाचार्य ने सारी सेना के बीच में आपके पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा यौरवाणसभापगेयादन सेनापत्यन यद्राजन्मानसी सदृश से। कर्मणस्तम प्राप्त भारत कौमि काम कम तेज प्रमणिस्वयक्षति राजन तुमने कौरवश्रेष्ठ भीष्म के बाद जो आज मुझे सेनापति बनाया है भरत नंदन इस कार्य के अनुरूप कोई फल मुझसे प्राप्त करो आज तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं तो मैं जिस वस्तु की इच्छा हो उसे ही मांग लो ततो राजा कर्ण वाच तथो दुर्योधन आचार्य तब राजा दुर्योधन ने कर्ण दुस्सासन आदि के साथ सलाह करके विजय वीरों में श्रेष्ठ एवं दुर्जय आचार्य द्रोण से इस प्रकार कहा ददासी चेत बरम मह्यम जीव गृहत्वा रथ नाम श्रेष्ठम समीपम इम आचार्य यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो रथियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर यहाँ मेरे पास ले आइए तथा गुरु आचार्य श्रुवा पुत्र से ते वच सेना प्रहर्षय सर्वाम इदम वचनम अब्रवी आपके पुत्र की वह बात सुनकर कुरुकुल के आचार्य द्रोण सारी सेना को प्रसन्न करते हुए इस प्रकार बोले धन्यकुंते सुराजस् ग्रहण मिक्षसी न बधाथ सुदुर्धर्षम वरमध्य प्रयाचते राजन कुमार यु जिन्हें तुम जीवित पकड़ना चाहते हो उन वीर के के वध लिए आज तुम मुझसे याचना नहीं कर रहे हो न्या्र न संसति क्रिया में दुर्योधन ध्रुवम पुरुष तुम्हें उनके वध की इच्छा क्यों नहीं हो रही है दुर्योधन, तुम मेरे द्वारा निश्चित रूप से युधि का वध कराना क्यों नहीं चाहते हो आओ आहोद्य दीक्षति तम जीवन तम कुल रक्षत चात्म अथवा इसका कारण यह तो नहीं है कि धर्मराज युधिष्ठिर से द्वेष रखने वाला इस संसार में कोई है ही नहीं इसीलिए तुम उन्हें जीवित देखना और अपने कुल की रक्षा करना चाहते हो अथवा भरत श्रेष्ठ निर्जित्य युद्ध पांडवान राज्यम राज्य समझ भ्रतम कर्मेक्षसी अथवा भरतश्रेष्ठ तुम युद्ध में पांडवों को जीतकर इस समय उनका राज्य वापस दे सुंदर भ्रातृभाव का आदर्श उपस्थित करना चाहते हो धन्य कुंते सुतो राजा सुजातम चाश्य मत अजात शत्रुता सत्याये भवान कुंती पुत्र राजा युदिषि धन्य है उन बुद्धिमान दरेश का बहुत ही उत्तम है और वे जो अजात शत्रु कहलाते हैं वह भी ठीक है क्योंकि तुम भी उन पर स्नेह रखते हो मुक्तस्य तव पुत्रस्य द्रोव मुक्त हृदय भारत, भारत। द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर तुम्हारे पुत्र के मन का भाव जो सदा उसके हृदय में बना रहता था सहसा प्रकट हो गया नाकारो शक्यो बृहस्पति समी तस्मा तो राजन प्रहिष्टो तो वाक्यम ब्रवी बृहस्पति के समान बुद्धिमान पुरुष भी अपने आकार को छिपा नहीं सकते राजन इसीलिए आपका पुत्र अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार बोला वधे कुंते नाचार्य कुंतेचार्युधिष्ठिरे पार्थ हन्यु सर्वान्व आचार्य युद्ध के मैदान में कुंती पुत्र युधिष्ठिर के मारे जाने से मेरी विजय नहीं हो सकती क्योंकि युधिष्ठिर का वध होने पर कुंती के पुत्र हम सब लोगों को अवश्य मार डालेंगे न चारण सर्वे निहंतु अमरैरपी यदि सर्वे हनिष्य पांडवा सचुतामृदे तथा कृष्णम बसे कृष्ण नृप मंडलम ससागर्व स्ताजित वसधा माँ विष्णुदाश तेष्णा पुषोत्तम ये तं शेष सेशए संपूर्ण देवता भी समस्त पांडवों को रण क्षेत्र में नहीं मार सकते यदि सारे पांडव अपने पुत्रों सहित युद्ध में मार डाले जाएंगे तो भी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सम्पूर्ण नरेश मंडल को अपने वश में करके समुद्र और वनों सहित इस सारे समृद्धशालिनी वशुधा को जीत द्रौपदी अथवा कुंती को दे डालेंगे अथवा पांडवों में से जो भी शेष रह जाएगा वही हम लोगों को शेष नहीं रहने देगा प्रति पुनर्द्योते नजितें पुनर्याच्यय पांडवा त मनोव्रता सत्य प्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर को जीते जी पकड़ ले आने पर यदि उन्हें पुनः जुए में जीत लिया जाए तो उनमें भक्ति रखने वाले पांडव पुनः वन में चले जाएंगे तो दीर्घ काल भविष्य अतू भविष्यति धर्मराज से कर ही थी इस प्रकार निश्चय ही मेरी विजय दीर्घ काल तक बनी रहेगी इसीलिए मैं कभी धर्मराज धिष्ठिर का वध करना नहीं चाहता तस्व अभिप्राय द्रोड़ो तत्व तम वरम त्परम तस्मय दतु संचित बुद्धिमान राजन ध्रोणाचार्य प्रत्येक बात के वास्तविक तात्पर्य को तत्काल समझ लेने वाले थे दुर्योधन के उस कुटिल मनोभाव को जानकर बुद्धिमान द्रोण ने मन ही मन कुछ विचार किया और अंतर रख कर उसे वर दिया। बोले राजन यदि वीरवर अर्जुन युद्ध में युधिष्ठिर की रक्षा न करते हो तब तुम पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को अपने वश में आया हुआ ही समझो न ही सख रण पार्थ्रे दे सुरपी प्रत्युद्या अतस्ता मर्शियाम्यहम साथ ऋण क्षेत्र में इंद्र से संपूर्ण देवता और असुर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते हैं अतः मुझमें भी उन्हें जीतने की उत्साह नहीं है असंशयम समे शिष्यो मपूर्वश्चास्त्रकर्मरी धरण सुकृतुक्त एक जनगत अस्त्रिंद्राश्च रुद्रास् भूय स सम्वाप्तवान्मर्षित तेरा जन तौनामर्षियाम्यम इसमें संदेह नहीं कि अर्जुन मेरा शिष्य है और उसने पहले मुझसे ही अस्त्र विद्या सीखी है तथापि वह तरुण है अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों से युक्त है विजय अथवा मृत्यु एनम दोनों में से एक का वरण करने का ऋण निश्चय कर चुका है इंद्र और रुद्र आदि देवताओं से पुनः बहुत से दिव्यास्त्रों का शिक्षा पा चुका है और तुम्हारे प्रति उसका अमरस बढ़ा हुआ है इसलिए राजन मैं अर्जुन से लड़ने का उत्साह नहीं रखता हूँ छ चाप क्रम्यताम युद्धा जेनोपाए न अपनी ते तार्थे धर्मराजो जितया अत जिस उपाय से भी संभव हो तुम उन्हें युद्ध से दूर हटा दो कुंती कुमार अर्जुन के रण क्षेत्र से हट जाने पर समझ लो कि तुमने धर्मराज को जीत लिया ग्रहण न चापिपाए न ग्रहणम समुपैशी नरश्रेष्ठ उनको पकड़ लेने में ही तुम्हारी विजय है उनके वध में नहीं परंतु इसी उपाय से तुम उन्हें पकड़ पाओगे अहम गृहत्वा सत्य धर्म परायन आने सामी बस मध्यान संशय यदि संग्रह मुहूर्त अपनी घ्रे कुत्र धनंजय राजन पुरुष सिंह कुंती पुत्र अर्जुन के युद्ध से हट जाने पर यदि वे दो घड़ी भी मेरे सामने संग्राम में खड़े रहेंगे तो मैं आज सत्य धर्म राजा युधिष्ठिर को पकड़ कर तुम्हारे वश में ला दूंगा इसमें संशय नहीं है फालगुन से समीपे तू नक्योधिरा ग्रहे तुम सम्रैपि सुरासुर राजन अर्जुन के समीप तो समरभूम में इंद्र आदि संपूर्ण देवता और असुर भी युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकते हैं संजय वाचन, सांतरम तो ग्रहे, ग्रहे तम तम अन्य तव पुत्रा सुबालिशाह कहते हैं राजन द्रोणाचार्य ने कुछ अंतर रखकर जब राजा युधिष्ठिर को पकड़ लाने की प्रतिज्ञा कर ली तब आपके पुत्र उन्हें कैद हुआ ही मानने लगे तथा पांडवी आपका पुत्र दुर्योधन यह जानता था कि द्रोणाचार्य पांडवों के प्रति पक्षपात रखते हैं अत उसने उनकी प्रतिज्ञा को स्थिर रखने के लिए उस गुप्त बात को भी बहुत लोगों में फैला दिया तथो दुर्योधने नाप्रहण पांडव से तन यथा स्थाने का दमन करने वाले आर्य तन्नंतर दुर्योधन ने युद्ध के सारी छावनियों में तथा सेना के विश्राम करने के प्राय सभी स्थानों पर द्रोणाचार्य की को पकड़ लाने की उस प्रतिज्ञा को घोषित करवा दिया श्री महाभारत द्रोण द्रोणाभिषेक पर्व द्रोण प्रतिज्ञायाम द्वादशोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में द्रोण प्रतिज्ञा विषयक बारहवा अध्याय पूरा हुआ